तुलसीदास जी संकेत करते हैं भोजन किया अपने यहां एक शब्द है भोजन भजन कि यदि भोजन करते हो तो भजन भी करना चाहिए स्नान ध्यान स्नान करते हो तो ध्यान भी कर पूजा पाठ पूजा करो तो पाठ भी करो एक सज्जन बोले बदल दो ये बातें भोजन भज नहीं बोले फिर बोले भोजन शय एक सज्जन हमारे साथ कभी कभी रहते हैं वो कहते महाराज जो काम हो पहले बता दिया गया भोजन के बाद तो हम बैठ ही नहीं सकते बड़ी मुश्किल से तो कमरे तक आते हैं बस चले तो पतल पर ही जाएं जाए भोजन के बाद क्यों अरे भोजन करना चा... उतना करना चाहिए एक आदमी बोला भोजन कितना करे हमने कहा भोजन उतना करो जितने से भजन होता रहे और भजन ही छूट जाए ऐसा भोजन करना किस काम एक जगह एक पंडित जी गए निमंत्रण में भोजन करके लौटे और आते ही बोले खाट बुझाओ खाट अब हम खड़े नहीं रह सकते खाट तो उनकी पुत्र रोने लगी सास ने कहा तू क्यों रोती है? बोले मेरे तो भाग्य फूट गए जो ऐसे घर में आई तो क्या गड़बड़ी क्या है आते ही खाट मांग रहे इसलिए तुझे अटपटा लगा बोले नहीं नहीं हमारे यहां तो वहीं से खाट पर लदे हुए आते थे घर आई कहां पाते थे वहीं से लदे हुए एक बार एक गुरु चेला गए भंडारे में डट के पाया दोनों ने और इतना पाया कि पेट ऐसे हो गया तब गुरुजी की भी हालत खराब खड़ाऊ नहीं देख सकते थे झुक करके कहा रखी और चेले की भी वही हालत थी तो गुरुजी ने चेले से कहा कि बेटा देख खड़ाऊ कहा रखी है तो चेला बोला गुरुजी ऊपर तो सब जगह देख ली नीचे हो तो हो वहां तो देख ही नहीं सकते ऐसा नहीं कई बारों के तो भोजन करने के बाद नहीं तो इन लोगों ने क्या भोजन नहीं किया था पर लिखा क्या है करीब भोजन मुनि वर ज्ञानी लगे कहन कछु का कथा पुराणी भोजन के बाद विश्वामित्र जी पुरानी कथाएं महापुरुषों के चरित्र भक्तों के चरित्र धर्म के चरित्र ये रात्रि में सुना रहे हैं कब भोजन के बाद और यह एक शब्द बड़ा अच्छा है विज्ञानी ज्ञानी वो जो जानकार हो और विज्ञानी वह जो जाना हुआ है उसको जीए उसका प्रयोग करें विज्ञान प्रयोग तो विश्वामित्र जी प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके यह बताते हैं कि भोजन के बाद क्या करना चाहिए अच्छे अच्छे महापुरुषों की चर्चा करो कहानी ऐसी कहो जो जीवन को हानि ना पहुंचाए लगे कहन कछ कथा पुरानी पुरानी में प्राचीन कथाएं और पौराणिक कथाएं पुराणगत कथाएं और गुरुजी सुना रहे हैं और श्री राम और श्री लक्ष्मण सुन रहे हैं गुरुदेव सत्संग सुना रहे कथाएं सुना रहे हैं यह गुरुदेव की मर्यादा है गुरुदेव वे जिनके द्वारा निरंतर सत्संग झरने की तरह झरता रहे कथा होती रहे और शिष्य वो जो बराबर सुनते रहे कई बार तो शिष्य परेशान हो जाते कहते महाराज के मारे बड़ी मुसीबत जब देखो तब सत्संग या देखो तब कथा, पता नहीं बंद ही नहीं होते कभी एक सज्जन ने कहा कि आपके यहाँ सत्संग कब शुरू होता है तो एक से व्यंग करके उनसे बोले बोले हमारे यहाँ बंद ही कब होता है जैसे रूप अजय शिष्य सचमुच नाराज इसलिए भी होते हैं कि तो महाराज की मारे बड़ी मुसीबत इनकी संग बस नहीं पाते हैं अब बताओ रात को 12 तो बजेंगे देखो मैं कहता हूं कि 12 बजे तक जागना ठीक नहीं है लेकिन अगर जागे हो तो जागने का सदुपयोग किया क्या है और जागने का सदुपयोग क्या है जागने का सदुपयोग यह है कि अच्छी अच्छी कथाएं कहकर सुनकर जागो सत्संग करते हुए जागो तन का जागना तो हो पर तन के जागने के साथ साथ मन का भी तो जागना हो तब जीवन की साथ करता है यह मर्यादा है, है और कब तक जगे रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी रात्रि के दो पहर बीत गए और दो पहर माने रात के बारह बजे और बारह बजे मुनिवर शयन की जा लगे चरण चापन दो भा लगे चरण चा बजे तो गुरुजी सोए और श्री राम जी लक्ष्मण जी क्या कर रहे दोनों भैया गुरुजी के चरण दबा रहे लगे चरण चापन दो भाई मर्यादाए तो देखो मुझे तो लगता है कि श्री राम जी को जिस मर्यादा में देखो उसी में भी परिपूर्ण है राम जी जैसा अगर राजा नहीं राम जी जैसा पुत्र नहीं राम जी जैसा सखा नहीं मित्र नहीं तो राम जी जैसा शिष्य भी नहीं शिष्य कैसा होना चाहिए गुरुजी बारह बजे सोए और लगे चरण चापण दो भाई आज का चेला होता तो कहता गुरुजी सेवा करानी हो तो जल्दी सोया करो अब ये कोई समय है बारह बजे सो पर अच्छा चरण दबा रहे तो क्या ये सोच रहे हैं कि अब क्या बताएं फंस गए इनके संग और ये तो नहीं सोच रहे कि गुरु जी कहें और हम भी आए आप एक, एक पंक्ति पर विचार करें यह राम जी की श्रद्धा है पर गुरु जी देखो दोनों की मर्यादाओं का निरूपण है इस प्रसंग में यह शिष्य की श्रद्धा है कि 12 बजे के बाद भी चरण दबाए लेकिन गुरुजी को भी तो सोचना चाहिए कि अब तो बारह के ऊपर हो गया समय ये बेचारे सवेरे जल्दी जागेंगे और भी काम है ऐसा नहीं कि एक गुरु थे उनको मना करने की आदत नहीं थी कोई चरण दबाए तो दबाते रहो एक व्यक्ति संकोच में फंस गया लगा चरण दबाने उसको लग रहा था कि गुरुजी अब मना करेंगे अब कहेंगे कि बस बस जाओ आराम करो उन्होंने नहीं किया मना तो उसने सोचा कि गुरुजी सो जाए तो हम चले जाएं तो जैसे उसने चरण दबाया तो सो गए पर उनकी आदत एक खराब थी कि, कि कोई चरण दबाना बंद करे तो जग जाते थे सोए और जो उसने हाथ हटाया तो गुरुजूल हाँ गुरु और हाँ तो तुम कितने भाई हो बातों में लगाया था कि ये बात भी करता रहे और चरण भी दबाता महाराज माता पिता हाँ भाई कितने हो? का चार भाई हैं अच्छा अब कहा कि कितने भाई हो क्योंकि वो पूछे ही नहीं में रहे थे बार बार तो ज्यादा वही पूछते So, वो उत्तर दे कि चार इतने में वो सो जाते थे और दोबारा वो जैसे ही चलने में फिर जग गए हाँ तो कितने भाई हो फिर उसने कह दिया चार वो सुन कहाँ रहे थे फिर सो जाते तीसरी बार जब चलने लगा तो फिर जग जगह हाँ, तो कितने भाई हो तो वो भी खींच गया था बोले महाराज अब तक तो चार हैं सवेरे तक तीन बचेंगे यहां दो बातें बताई गई शिष्य की श्रद्धा और गुरुदेव की कृपा दया का भाव इसलिए एक बार नहीं बार बार मुनि आज्ञा दी बार बार बार बार बार मुणिया ज्ञा बार बार बारबा रघुवर बार। बार। जाई सयन तब की बार बार गुरुजी ने कहा आरंभ कर इसका मतलब शिष्य को यह समझ गुरुजी बार बार कहे तब जाए और राम जी को बार बार कहा गया प्रणाम किया राम जी ने शयन किया देखो राम जी ने जो किया वह आदर्श उनके छोटे भाई में आया राम जी केवल उपदेश नहीं देते आचरण करते हैं और आचरण का यह प्रभाव कि रघुवर जाए सयन तब कि तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं कि चांपत चरण लखन उ लक्ष्मण जी बड़े भैया के चरण दबा रहे हैं हमारा देश वह देश था और वह देश है यहां छोटा भाई बड़े भाई का चरण दबाए अरे रामचरितमानस में हमारे यहां की तो बात जाने दो लंका का निवासी भी एक बात कहता है विभीषण जी ने रावण से यही कहा कि तुम बड़े भाई हो तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा तुम बड़े भाई हो पिता के समान हो यह हमारी संस्कृति थी छोटा भाई बड़े भाई का चरण दबाता था और आज दुर्भाग्य है चरण दबाने की कौन कहे अब सीधा गलई दबाता है हे गुरुजी ने शिष्य से, से कहा कि बेटा थक गए कथा कहके आए प्रवचन करके आए थक गए मेरा चरण दबा दो चेला बोला गुरुजी प्रवचन से तो गले ही थका होगा कहो तो वही दवाएं लक्ष्मण जी चरण दबा रहे राम जी के चापत चरण लखन उभय सप्रेम परम सच उपाय और वहां भी राम जी की उदारता देखो जैसे गुरु जी ने बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं राम जी को तो राम जी भी पुनिपुनि प्रभु कह सोभा राम जी बार बार लक्ष्मण अभिश्राम जाओ करो विश्राम राम जी ने आज्ञा दी लक्ष्मण जी लेट गए अच्छा धन्य है श्री तुलसीदास जी महाराज राम जी के सोने का वर्णन है गुरु जी के सोने का वर्णन है लक्ष्मण जी के सोने का वर्णन नहीं मुनिवर शयन कीन तब जाई शयन रघुवर जाए शयन तब कीन ही और लक्ष्मण जी सोए नहीं पौधे उर्धरी पद जल जाता पौधे लेट गए देखो सोने में और लेटने में अंतर है जाग रहे हैं लेट गए पौधे लेट गए आप कहेंगे कि का अर्थ तो सोना भी हो सकता है कैसे माने को लेट गए हमने कहा अगर सोए होते तो जगते सोए होते तो जागते आगे लिखा क्या है बोले सवेरा हुआ तो सबसे पह, बाद में सोए कौन थे लेटे कौन थे लक्ष्मण जी और सबसे पहले उठे कौन इसलिए जगे लखन नहीं लिखा उठे लखन जो लेटा है वो उठेगा और जो सोया है वह जागेगा इसलिए जगे लखन नहीं उठे लखन निगत अच्छा सोने वाला सुनेगा थोड़ा ही पर लक्ष्मण जी तो सुन रहे थे उठे लखन निस्गत सुनी अरुण सिखा धुन कान क्योंकि ये लेटे थे इसलिए उठे और गुरु पहले ही जगतपति जागे राम सुजान ये सुजान शिष्य का लक्षण है गुरुजी से पहले ही जागे गुरुजी के पहले जाग जाना गुरु पहले ही जगतपति जागे राम सुजान एक महात्मा कह रहे थे कि शिष्य चार तरह के होते हैं तीन तरह उत्तम मध्यम और निकृष्ट हमने कहा कैसे उन्हें सेवा में रहे शिष्य उत्तम तो वह है जो बिना कहे समझ ले कि इस समय किस सेवा की जरूरत जैसे गुरु जी को स्नान करना है तो बिना कहे पानी भर के रख दे तौलिया रखे वैसे व्यवस्था महाराज स्नान कर लो। उत्तम मध्यम वो जो कहने से करे करे नहाए अच्छा इंतजाम करे और निकृष्ट कौन मन, ना मना करे ना काम करे एक गुरुजी ने एक चेले से कहा बेटा नहाएंगे तो पानी रखो अच्छा महाराज तो अभी के थोड़ी देर में नहीं भाई अभी रखो नहाना अभी है तो अच्छा महाराज तो पानी ले आए हाँ हाँ ले आ ठीक है महाराज तो नल का ले आए कि कुएं का महात्मा कह रहे साफ सुथरा जल ले आ ठीक है महाराज हाँ एक बात भूल गया बाल्टी में ले आऊ कि घड़े में तो गुरु जी कहेंगे बैठ इतनी देर में तो हम नहा के ही आ जाते हैं यह मर्यादा है एक तो सवेरे जागने की बात अरुण सिखा धुनकान मुर्गा बोला हमारे यहां प्रकृति मैं ऐसे भी प्राणी थे जो एक पक्षी है पर आदमी को जगा देता है कि तुम्हारे जागने का समय हो गया है वह परमात्मा की घड़ी है उसमें भगवान उसे पैदा करते हैं तो सवेरे चार बजे का अलार्म भर के ही पैदा करते ठीक चार बजे बोलेगा लेकिन वाहरे आदमी जिसने जिंदगी भर जगाने का काम किया जो परमात्मा की घड़ी थी उसकी आवाज से आदमी सवेरे जागा तो नहीं घड़ी कोई तोड़ मरोड़ के काट कूट के खा गया लक्ष्मण जी जागे अरुण सिखा सिखाधुनिका और सवेरे जागना चाहिए सवेरे इसलिए भी जागना चाहिए क्योंकि रात्रि के भी चार पहर होते हैं और जीवन के भी चार पन होते हैं और रात्रि के चौथे पहर में जागने का अभ्यास एक संकेत यह भी करता है कि रात के रहते रहते जाग जाओ अर्थात जीवन के रहते रहते जाग जाओ और रात्रि के चौथे पहर में जो जागता है वो अगर जीवन में न जाग सके तो जिंदगी के चौथेपन में जरूर जाग जाता है रात रात्रि रहते जीवन के रहते रहने. सवेरे सवेरे जलो बड़ा लाभ है क्योंकि लोग लाभ पहले पूछते हैं बड़ा लाभ है एक आदमी बोले सवेरे सवेरे क्या करें जाकर हमने कहा कुछ न करो बोले भगवान के भजन में तो मन नहीं लगता तो हमने कहा हवा खाने चले जाए कर तो बोले हवा खाने जाने से क्या होगा हमने कहा जो हवा खाने जाएगा उसे दवा खाने नहीं जाना पड़ेगा सीधी सी बात इतना लाभ तो है एक सज्जन बोले क्यों हमने कहा ब्रह्म मुहूर्त अरे बोले जाने दो पुरानी बातें जब जगो तब तो ब्रह्म ही मुहूर्त है ब्रह्म भी क्या विशेष समय में होता सब समय ब्रह्म ही है जब जाग जाओ तब ब्रह्म जब जाग अरे हमने कहा नहीं बोले इस जमाने में क्या बेकार की बातें करते हो हमने कहा हमें तो इसी जमाने में इसका महत्व समझ में आया सबेरे का बोले कैसे सचमुच एक बार मुझे कहीं जरूरी बात करनी थी एसटीडी पर फोन होने की सुविधा थी मोबाइल तो आए नहीं थे मैं गया रात को साढ़े नौ बजे आध घंटे नंबर डायल किया उधर से यही आवाज आती थी इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें अब कितनी देर बाद वो तो थोड़ी देर कह के बंद हो जाए साढ़े से सवा तक बैठा लगा ही नहीं दुकानदार बोला परेशान मत हो अभी लगेगा नहीं हमने कहा हमें जरूरी काम है सवेरे आठ बजे वो आदमी चला जाएगा बोले आप चार बजे आ जाओ पांच बजे आ जाओ हमारा घर और दुकान साथ ही आपके लिए खोल देंगे तो हमको भी जल्दी थी सवेरे सवेरे चले गए वो भी दुकान खोल के तैयार चार पांच के बीच का समय था और हमने जो नंबर डायल किया एक ही बार में लग गया बात हो गई हमारा भी काम बन गया हमने उससे कहा कि भाई रात को 25 बार लगाया नहीं लगाओ अब सवेरे सवेरे एक ही बार में लग गया बोले महाराज बात यह है रात के लाइनें बिजी रहती है इसलिए बहुत मुश्किल लगता है या लगता ही नहीं है लेकिन सवेरे सवेरे लाइन क्लियर रहती है एक ही बार में नंबर लग जाता है हमें उस दिन समझ में आया कि भगवान का ध्यान सवेरे क्यों करना चाहिए दिन भर का हैरान परेशान आदमी यहां गया वहां गया अब रात को नौ बजे बैठे ध्यान में लाइनें बिजी हैं ध्यान लगे गई नहीं इतनी बिजी लाइनें हैं सिर दर्द हो जाएगा इसलिए शाम का समय गुणगान का है लगे कहान का जो कथा पुरानी रात्रि में भगवान की कथा कहें और सुने और ध्यान के लिए सवेरे सवेरे क्यों लाइन क्लियर रहती है एक ही बार में नंबर लग जाता है आप सोकर उठते हैं स्वस्थ शरीर लाइन क्लियर इसलिए सवेरे जाग हमारे यहां जागने की मर्यादाएं हैं हमारे यहां सोने की मर्यादाएं हैं चलो 12 बजे तक न जागो रोज न जागो कोई बात नहीं काय को 12 बजाओ अपने भी और दूसरे के भी लेकिन ऐसे समय सो जाओ ताकि सूर्योदय के पहले तो जाग जाओ सवेरे सवेरे यह है उपदेश है लक्ष्मण जी उठे राम जी जागे राम जी के बाद गुरु जी जागे स्वामी जागे तो सेवक सेवा में तैयार रहे यह मर्यादा है गुरुदेव जागे तो शिष्य सेवा में तैयार मिले इसीलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा असल में स्वामी की प्रशंसा उतनी नहीं होती जितनी सेवक की होती महिमा तो सेवक की है सबते सेवक धर्म कठोरा सेवक बहुत कठिन है अब तो मिल अब तो सेवा ही दिखती है बड़ी विचित्र तरह की सेवा है एक लुटेरे ने एक आदमी को पकड़ लिया उलझो कुछ रखो सब दे दिया बिचारे अब उसकी फिटाई शुरू कर दी बोले आप काय को मारते हो तुम जो तुम्हें चाहिए था हमने दे दिया अरे बोले हम बिना सेवा के कुछ स्वीकार नहीं करते हैं सेवा तो करें पहले सेवा अरे भाई सिर्फ एक गुरुजी के दो चेले दोनों चाला महाराज बड़े चाला एक दिन गुरुजी पूजा में बैठ गए तुलसी की आवश्यकता थी तो बोले हम पूजा में बैठ गए बेटा जरा तुलसी दल तोड़ना उतार ला तुलसी दल तो उसने बोले गुरुजी हम तो चले जाते हम जानते ही नहीं कैसा होता तुलसी ताकि जाना ना पड़े दूसरा चेला और चालाक था अरे बोले चला जाओ बोले हम जानते ही नहीं बोले तुलसी दल नहीं जानता वही केले की तरह चौड़े चौड़े जिसके पत्ते होते वही होता है गुरु बोले तो तुम भी नहीं जानते बोले हम तो वही जानते हैं गुरुजी कहो तो ले आए गुरुजी बोले तुम लोग नहीं जानते अब हम उठ नहीं सकते पूजा में बैठ गए तो मजबूरी है गुरुजी जी गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करो तुलसी तो नहीं ला सकते क्योंकि तुम जानते हो तखत तो उठा सकते हो दोनों घबड़ाई के से तो तुलसी ले आते तो अच्छा था और उठाए उस पे गुरुजी बैठे ले चलो बगीया में दोनों की मुसीबत हाँफते हाँते गए यहां तुलसी जी थी गुरु बोले रख दो बैठे बैठे तुलसी उतरी बोले फिर ले चलो वहीं गुरुजी बोले भूलोगे तुलसी बोले गुरुजी सात जन्म तक नहीं भूलेंगे एक जन्म है बड़ी कथाएं एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा कि बेटा बरसात हो रही है और गाय बाहर बंधी है भीग रही है उसको बंधन से मुक्त कर दो चेला वहीं बैठा बैठा छप्पर में गुरुजी के पास बोला अरे गुरुदेव मुझ जैसा जीव भला क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा जो खुद बंधन में पड़ा है और आपके आगे मैं किसी को बंधन से मुक्त करूं क्षमा करें यह अनाधिकार चेष्टा मुझसे नहीं होगी गुरु जी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है बेचारे गुरु जी खुद उठकर गए गाय को उस जगह से खोलकर सुरक्षित स्थान पर बांधा अंधेरा हो गया तब तक गुरुजी ने कहा कि बेटा बाहर जाके देख पानी बरस रहा है कि बंद हो गया है बोला गुरुजी बिल्ली आपके बगल में बैठी बाहर से ही आई है इसके शरीर पर हाथ घुमा के देखो शरीर गीला हो तो समझ लेना पानी बरस रहा है सूखा हो तो समझ लो बंद हो गया है रात्रि को गुरुजी सोने लगे तो बोले बेटा ये आंखों पर रोशनी आ रही ये दिया बुझा दे चेला बोला गुरुजी कौन उठे सर्दी बहुत है अब तो आप मुदीय नयन कतो को ना ही रामायण में लिखा है आप तो रामायण याद करो आंख बंद करो और सो जाओ सवेरे गुरुजी जगे स्नान किया मंदिर में बैठे भजन कर रहे थे वो भी नहा धो के सामने बैठा था इतने में गांव के एक सज्जन आए महर लड्डू लेकर भगवान को भोग लगाओ प्रसाद पाओ सबको दे गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया चेला सामने ही था बोले बच्चा प्रसाद लेगा दौड़ा दौड़ा आया बोले गुरुजी मैंने आपकी तीन तीन आज्ञाएं नहीं मानी अब चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा तीन तक तो क्षमा है चौथे तक, तक ला अरे भाई कैसा होना चाहिए यह भी मैं आपसे कह रहा हूं और कैसा हो रहा है वह भी आपको बता रहा हूं राम जी का चरित्र आदर्श चरित्र है गुरु शिष्य का संबंध अलौकिक संबंध है श्रद्धावान लभते ज्ञानम गुरुदेव बोधवान गंभीर कृपालो। गुरु जी के लिए कहा गया अति कृपाल उचित सम्यक बोधा शिष्य के लिए श्रद्धा सविराव समय ज्ञानी गुरुवाय सुपाई लेन प्रसून चने भाई लेन प्रसून इन प्रसंगों में भी हम लोग विस्तार नहीं थोड़ी थोड़ी मर्यादा ये देखते के चले समय हुआ गुरुजी की आज्ञा मिली पुष्प वाटिका में दल फूल लेने के लिए रामजी गए अब बगीचे में गए फूल तोड़ने के लिए है साधारण सी बात पर रामजी कैसा आदर्श उपस्थित करते हैं गए तो बगीचे में चारों तरफ देखने लगे इधर उधर चौधरी तई लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु चारों तरफ क्या देख रहे हैं भगवान बोले कोई दिख नहीं रहा है कोई दिखे तो उससे पूछकर फूल तोड़े ये मर्यादा है हम लोग सोच पाते क्या बगीचे में गए और राम जी देखते हैं कि माली दिख जाए माली से पूछकर अनुमति लेकर तब फूल भी तोड़ना हो तो माली से पूछे राम जी चारों तरफ यही देखते हैं कि कोई दिख नहीं रहा है उससे पूछकर फूल तोड़ें और हम लोग चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है इसी समय तोड़ लो राम जी बिना पूछे, पूछे फूल तक नहीं तोड़ते लोग तो ताले तक तोड़ डालते हैं फूलों की कौन राम जी फूल पूछते हैं और मालियो से कहते हैं अगर तुम्हारी आज्ञा ऐसा शील सिंधु कहां इसीलिए मैं आपको बताऊं श्रीमद भागवत